गीता तत्वचिंतन तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता मनोगत का तात्पर्य यहाँ काम का विशेषण दिया मनोगत वैसे तो सभी कामनाएं मनोगत ही होती हैं पर इसका तात्पर्य उन कामनाओं से है जो मन की गहराई में बैठी हुई है उन कामनाओं का तो हम अनुभव करते हैं जो उठती और शांत होती रहती हैं पर जो कामनाएं मन की किसी गहराई में संचित है उन्हें सामान्यतः पकड़ना कठिन होता है मन की चेतन अवचेतन अचेतन और अतिचेतन इन चार अवस्थाओं में प्रथम तीन का अनुभव तो हम प्रतिदिन करते हैं पर चौथी अवस्था जिसे तुरय निर्विकल्प या असंप्रज्ञा समाधि इत्यादि नामों से पुकारा गया है अपने अनुभूति के लिए साधन की अपेक्षा रखती है मनोगत कामनाएं अवचेतन अवस्था में प्रकट होती है जैसे चेतन जागृता अवस्था है वैसे ही अवचेतन स्वपनावस्था और अचेतन सुषुप्त की अवस्था है मनोगत कामनाएं मन की अवचेतन और अचेतन अवस्थाओं में सोई रहती है जागृत अवस्था में दिखाई न देते हुए भी ये कामना के संस्कार हमें स्वप्नावस्था में दिखाई देते हैं मनोगत कामनाएं नष्ट हुई हैं या नहीं इसे जानने की कसौटी स्वपनावस्था है साधक जागृत अवस्था में अपने विवेक के बल पर भले ही मन को इंद्री भोगों से दूर कर ले पर यदि उसके मन में कामनाएं मिटी नहीं होगी तो वह अपने में विषय भोगों का सेवन करेगा किंतु जिस दिन साधन बल से वह मनोगत कामनाओं को दूर कर लेगा उस दिन सपने में भी वह अपने को इंद्री भोगों से सर्वथा अलिप्त अनुभव करेगा इसी प्रकार मनोगत कामनाएं ध्यान की अवस्था में भी अपने को प्रकट किया करती है जैसे जैसे व्यक्ति का ध्यान प्रगाढ़ होता है उसमें निहित कामना संस्कार बुलबुले के समान ऊपर उठते हैं और चेतन स्तर से चेतन स्तर पर आते हैं और ध्यान में विक्षेप पैदा करते हैं हम पढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध को बोधि प्राप्त के पूर्व मार का सामना करना पड़ा था यह मार मनोगत कामनाओं का ही प्रतीत है सम्यक ध्यान की प्रक्रिया हमारे अंतस्थल के कोने कोने को धोती है इस धोने की प्रक्रिया में हमारे मन में छिपी कामनाएं प्रकट होती हैं जिस समय निरंतर ध्यान अभ्यास से ध्यान का विश विक्षेप रूप दूर हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि मनोगत कामनाएं दूर हो गई हैं ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त होता है मनोगत कामनाओं के दूर होने की कसौटी यह है कि व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट रहता है उसे अपने आनंद के लिए अपने से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती यही आत्मन तुष्ट की स्थिति है ज्ञान श्लोक के उत्तरार्थ में आए दोनों आत्मा शब्दों का अर्थ आत्म आत्मतत्व से लेता है उसके अनुसार उस वाक्यांश का अर्थ होता है आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट हुआ जिसके लिए आत्मतत्व को छोड़ और कुछ नहीं है वह उसी में संतुष्ट रहता है अपने स्वरूप में ही रमा रहता है भक्ति मार्गी आत्मनि का अर्थ परमात्मा में लेता है इसलिए उसके अनुसार वाक्यांश का अर्थ हुआ मन से परमात्मा ही में ही संतुष्ट हुआ ज्ञान मार्गी के लिए काम की वृत्ति के अर्थ में लिया जा सकता है और इस प्रकार ज्ञानी के समाधिस्थ होने का तात्पर्य उस निर्विकल्प या असम्प्रज्ञात समाधि में जाना है जिसमें समस्त मनोवृत्तियां लीनता या नाश को प्राप्त होती हैं इसी प्रकार भक्तिमार्गी के संदर्भ में काम का अर्थ कामना या इच्छा लिया जा सकता है और उसके समाधिस्थ होने का तात्पर्य सविकल्प या संप्रज्ञा समाधि में स्थित होना है जहां कामनाओं का विलय हो जाता है प्रस्तुत श्लोक में भगवान निश्चित प्रज्ञ के भीतरी लक्षण बताए जो स्वसंवेद्य हैं अब आगे के तीन श्लोकों में वे उसके बाहरी लक्षण बतलाते हैं जो दूसरों को भी दिखाई पड़ते हैं इन बाहरी लक्षणों के द्वारा भगवान ने अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया जिनमें अर्जुन ने पूछा था कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है कैसे बैठता है आदि दुखे स्वनु द्विग्मना सुखे सुविगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीमु निरुच्यते यह सर्वानभिस्नेह तत्प्य शुभाशुभम न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चाँम कुरोानीव सर्वश तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जिसका मन दुखों में उद्विग्न नहीं होता और सुखों के प्रति जिनकी स्पृहा नष्ट हो चुकी है ऐसे आसक्ति मै भय और क्रोध से रहित व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ मुनि कहा जाता है जो व्यक्ति सभी विषयों में आसक्ति से रहित है जो अच्छा या बुरा कुछ भी प्राप्त होने पर न तो आनंदित होता है न विरक्ति का बोध करता है उसका ज्ञान प्रतिष्ठित हुआ है अर्थात वही स्थित प्रज्ञा है जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर सिकोड़ लेता है वैसे ही जो अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्री विषयों से खींच भीतर समेट लेता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है